पिछत्तर, पिछत्तर। ओ, अब आगे देवता दिव्या और ऋषि आदि के इतिहास का प्रारंभ करते हैं शतबंध ब्राह्मण में लिखा है कि देवता विद्वानों को कहते हैं इन विद्वानों के तीन प्रकार के प्रथम देव द्वितीय ऋषि तृतीय चित्र इन तीन प्रकार से पृथक ब्राह्मण आदि ग्रंथों में तैतीस देवता वर्ण किए गए हैं और तैतीस करोड़ का मानना जो नवीन पुरुषों ने किया है वह बहुत अनुचित है क्योंकि कोटी का अर्थ प्रकार है और इनके पुस्तक रचयता लोगों ने करोड़ का अर्थ करके ऐसी गलती खाई है आदि के रुद्र वसु आदि इस तरह के तैतीस देवता शतपथ ब्राह्मण के विध्य उपनिषद में वर्णन किए गए वहां देख लेना चाहिए इन तैतीस देवताओं में बारह आदित्य अर्थात महीने ग्यारह अर्थात दस प्राण और एक जीवात्मा रुद्र शब्द का अर्थ है कि इस शरीर में से प्राणों के निकल जाने पर लोग रोया करते हैं इसलिए प्राणों को रुद्र कहते हैं। इसलिए दस प्राण और जीवात्मा मिलकर ग्यारह रुद्र समझने चाहिए क्योंकि इनके, श... इनके शरीर से अलग होने आरोप ही संबंधित होते हैं आठ वस्तु जो निम्न रीति पर वर्णित है पृथ्वी, जल तेज वायु आकाश यौ चंद्रमा और सूर्य ये सब मिलकर आठ वसु बत्तीसवे प्रजापति तैतीसवे तीन अलम अब स्वामी जी एक नए प्रसंग का आरंभ करते हैं और वो प्रसंग है देवताओं का देवता हम नाम बहुत सुनते हैं कि देवता रहते हैं और है भी होते हैं इसी तरह से विद्या ऋषि हम इन नामों को कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पर किसी न किसी प्रकरण में इनको हम सुन लेते हैं स्वामी जी कहते हैं कि ये देवता विद्या और ऋषि आदि ये जो शब्द हम प्रतिदिन सुनते हैं या किसी विद्वान से हम उनको सुन करके कुछ उसका तात्पर्य निकाल लेते हैं। तो वो क्या है और उनका आधार क्या है कहाँ से वो विद्वान लोग उन शब्दों का हमारे सामने उच्चारण करते हैं क्या आधार है उनका तो स्वामी जी कहते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में अब आगे देवता विद्या और ऋषि आदि के इतिहास का प्रारंभ करते हैं शतपथ ब्राह्मण में लिखा है की देवता विद्वानों को कहते हैं स्वामी जी कहते हैं कि विद्वान लोग जो देवता आदि शब्द प्रयोग में लाते हैं उनका आधार है शतपथ ब्राह्मण यानी सौ पथों वाला ब्राह्मण जिसके सौ पथ हैं, और सौ पथ पर वो भिन्न भिन्न भिन विषयों के द्वारा महर्षि याजवल्के ने उसको पूरा किया है तो उन सौ पथों में से शतपथ ब्राह्मण के दूसरे कांड में शायद ये बात वहां पर लिखी हुई है कि विद्वांसो ही देवा और आगे आया है प्रत्यक्ष दिशा तात्पर्य यह है कि विद्वान देव हुआ करते हैं यानी जो विद्वान होते हैं वो देव होते हैं यानी उनमें देने की भावना दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना अपने सदगुणों से दूसरों के उपकार करने की भावना उन देवों में बनी रहती है इसलिए उनको देव कहते हैं इसलिए उपकार जो है वो केवल विद्वान ही कर सकते हैं ऊंचे स्तर का जो उपकार है वो विद्वान जितनी अच्छी तरह से सोच समझ करके कर सकते हैं सामान्य उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाएगा वो मोटा परोपकार तो कर लेगा पानी पिला दिया किसी प्यासे को भोजन दे दिया किसी भूखे को सामान उपकार तो कर लेगा लेकिन इन उपकारों को करते हुए भी उसके अंदर एक भावना बहुत प्रबल बनी रहती है सामान्य लोगों के मन में हम जैसे सामान्य लोगों के मन में एक भावना बहुत ही जमी हुई है हमारे अंदर वो क्या है कि जब मैं कोई कार्य करता हूं किसी का कुछ उपकार करता हूं भला करता हूं तो मेरे मन में ये भावना जरूर आती कि देखे मुझे कोई देख रहा है या नहीं अगर मैं झाड़ू लगा रहा हूं मैंने कई लोगों से कहा कि भाई मैदान गंदा पड़ा हुआ है कई दिनों से झाड़ू नहीं लगी है तो आप लोगों में से कोई साफ करे लेकिन सब टाल जाते हैं कोई कहता जी मुझे वहां काम है कोई कहता जी मुझे ये कार्य है कोई कहता जी मेरी बारी नहीं है तो इस तरह से अलग अलग तर्क देकर के और उस काम को वो उस काम को वो नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मान लो को इस तरह के एक व्यक्ति है और वो सोचता है कि ठीक है ये तो करते नहीं पर हम ही कर देते क्योंकि बाहर से लोग आएंगे तो देखेंगे कि ये क्या आश्रम है सफाई भी नहीं है इधर उधर गंदगी पड़ी हुई है अब आश्रम की इज्जत बचाने के लिए ठीक है मैं स्वयं ही आगे आता हूँ आश्रम की नाक तो बचानी है नाक नहीं कट जाए तो वो जब झाड़ू लगाता है तो वो कई बार ये देखता है कि जिन लोगों ने मना किया है वो भी मुझे देख रहे हैं नहीं देख रहे है उनमें से कोई मुझे एक दो देख ले तो मेरा झाड़ू लगाना सार्थक हो जाएगा ये भावना हम सब में कूट कूट के भरी हुई है और थोड़ा सा दान देता है व्यक्ति मान लीजिए दो हजार चार हजार, और नाम लेना भूल गया वो दानदाता मंच पे जब उसने दा, दानियों की सूची सुनाई और नाम लेना भूल गया फिर अरे मैंने भी तो दान दिया था और आपने मेरा नाम ही नहीं लिया अरे भाई भूल गया हमें भूल गया ठीक है अगली बार जब कभी अवसर आएगा तो आपका नाम सुना देंगे क्षमा याचना करनी पड़ती इसलिए क्योंकि उसका नाम मंच से नहीं पुकारा गया बोला नहीं गया कि अमुक व्यक्ति ने इतने हजार रुपए दान में दिए तो ये भावना जो है ये भावना ऊंचे स्तर के विद्वानों पर आकर के नहीं पाई जाती वो तो ये सोचते हैं, ठीक है मेरा कर्तव्य है बच्चे को पालना है तो मेरा कर्तव्य है समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ करके कोई कार्य करना है तो इससे समाज की उन्नति होगी राष्ट्र की उन्नति होगी पर इसके बदले में मैं कोई प्रतिफल नहीं चाहता गीता की भाषा में कहे तो कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेश है कभी भी फलों में मन को मत लगाओ अब सामान लोग तो ये सोचते हैं कि बिना फल के तो कोई कार्य होगा ही नहीं अरे अगर महीने भर काम किया और उसका वेतन हमें प्राप्त नहीं हुआ तो महीने भर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा और कर भी देगा बोलेपन से तो अगले महीने से फिर वो बंद कर देगा क्योंकि उसको फल तो कुछ मिला ही नहीं है तो सामान लोगों की दृष्टि फल पर अधिक रहती है कर्म पर कम रहती है विशेष लोगों की दृष्टि फल पर नहीं रहती है कर्म पे रहती है सामान लोगों की दृष्टि फल पर ऐसी रहती कि तत्काल उसका फल हमें मिलना चाहिए जैसे मान लीजिए कोई आर्य समाज का प्रचार करने के लिए किसी नए स्थान पर गया अब ये सोचता है कि मेरे व्याख्यान का प्रभाव या मेरे क्रियाकलापो का प्रभाव कुछ पड़ा या नहीं पड़ा वो पूछेगा हाँ भाई मेरा व्याख्यान कैसा हुआ अगर उसने कह दिया क्या व्याख्यान दिया आपने हमारा सबका समय खराब किया बस वो बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा अगर ये कह दिया जाए हाँ हाँ नहीं आपने तो बहुत अच्छा बोला बस मेरा व्याख्यान सार्थक हो गया तत्काल फल की कामना तत्काल फल की कामना फल मिले मेरे जीते जी जीते जी ही मुझे वो फल मिलना चाहिए लेकिन उस माली की आपने कहानी सुनी होगी कि एक 70 अस्सी साल का माली बूढ़ा और छोटे छोटे आम के वृक्ष लगा रहा है तो किसी ने आकर के पूछा कि महाराज ये जब तक फल देंगे तब तक तो तुम इस दुनिया से जा चुके होगे फिर ये क्यों मेहनत कर रहे हो आम के वृक्ष लगा रहे हो पौधे लगा रहे हो, ये पानी दे रहे हो बाढ़ लगा रहे हो किस लिए अब वो मालिक क्या उत्तर है था? वो कहता है कि जब मैं बच्चा था तो मैंने भी दूसरों के लगाए हुए आम के वृक्ष के फलों का सेवन किया था और अभी भी करता हूं तो जो मेरे लगाए हुए वृक्षों के फलों का सेवन दूसरे लोग करेंगे मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा मैंने दूसरों के किए अब मैं लगाऊंगा तो इसका उपयोग आने आ, आगे आने वाली पीढ़ी करेगी ये दृष्टि होती है विद्वानों की अब विद्वान दूर तक की सोचता प्रत्यक्ष दुशा विद्वान सो ही देवा प्रत्यक्ष दिशा प्रत्यक्ष से वो द्वेष करने वाला अर्थात फल में उसकी कोई विशेष आसक्ति कोई लालसा उसके अंदर नहीं होती की मुझे तत्काली फल मिलना चाहिए तत्काल ही फल चाहिए कि हाँ देख फोन करता है कि हाँ भाई उसका कुछ प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ तो कहते विद्वान तो ही देवा प्रत्यक्ष दिशा और आगे क्या कहते हैं कहते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि देवता विद्वानों को कहते हैं इन विद्वानों के तीन प्रकार थे अब विद्वानों के तीन विभाग कर दिए एक तो प्रथम देव दूसरे ऋषि और तीसरे पित्री यानी देव का मतलब जो हमें आगे ले जाए और देव आगे ले जाते दोनों देव आगे ले जाते एक तो जड़ देव है सूर्य हमें आगे ले जाता है अग्नि हमें आगे ले जाती है और विद्वान भी हमें आगे ले जाते हैं आगे रास्ता दिखाते हैं सूर्य का प्रकाश होता है तो हम रास्ता देख लेते हैं अंधकार में एक छोटी सी मसाल हमारे मार्ग को दिखाती है मार्गदर्शक बन जाती है तो, तो कहते हैं कि देव और ऋषि ऋषि कौन है ऋषिगत धातु से लगा लीजिए जो जान प्राप्ति के लिए लगे हुए है ऋगत धातु से ऋषि शब्द बन जाता है तो जो तर्क करते हैं कहते हैं कहते कि एक बार कुछ विद्वानों को चिंता हुई कि, कि महाराज जब आप नहीं रहोगे शायद मनु जी के संबंध में ये बात आती है कि जब आप नहीं रहोगे तो फिर हमारा समाधान कौन करेगा तो मनु जी कहते है कि तर्क ही तुम्हारा ऋषि होगा निरुक्त में आता है कि तर्क उनको दे दिया यही तुम्हारा है इसलिए अब सत्य असत्य के निर्णय के बारे में तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है तर्क को सामने रखो तर्क में भी कुतर्क नहीं भी ध्यान रखना सुतर्क न्याय दर्शन में कुतर्क नहीं आया जहाँ पर कुतर्क आया है वहां पर उसको बेतंडा का नाम दिया है बेतंडा करता है अपने पक्ष की स्थापना तो करता नहीं है और दूसरे पक्ष का खंडन करता चला जाता है तो कहते हैं कि ऋषि और फिर कहते हैं पितरी तीसरे हैं पितर यानी विद्वानों के तीन विभाग कर दिए विद्वानों की तीन अवस्थाएं हैं पितर कौन होते हैं हमारे घर में जो बड़े बूढ़े हैं दादा दादी नाना नानी माता पिता जो बूढ़े हो गए उनकी सेवा करो वो हमारी रक्षा करते हैं हमें अपने अनुभव से हमें भविष्य की जो मुसीबतें हैं उनसे बचा देते हैं किसी वृद्ध के पास आप बैठिए और कोई समस्या आप रखिए वो आपको सही समाधान देगा सही सलाह देगा यदि बुद्धिमान है तो इसलिए पितरों का मतलब है कि जैसे हमने उनकी सेवा लेकर के और अपना भविष्य बनाया है ऐसे ही अब वो पितर हमारी रक्षा करें वो पितर हमारी जान से रक्षा करेंगे हमें भावी संकटों से बचाएंगे क्योंकि उनके पास अनुभवों का एक बहुत बड़ा ढेर है अनुभव बहुत उनके अधिक हैं क्योंकि जिन जिन रास्तों से आज नौजवान गुजर रहा है वो उन रास्तों से पहले गुजर चुके हैं पर नौजवान सोचता है कि नहीं इनको क्या पता ये तो बूढ़े बाढ़े हो गए अब हम नया रास्ता बना रहे नए रास्ते से हम चल रहे हैं बच्चे नकल करने वाले क्या सोचते हैं कि अध्यापक तो अध्यापक है तीस चालीस साल का इसको क्या पता नकल कैसे होती है कहाँ रखते हैं लेकिन जब वो अध्यापक कभी विद्यार्थी रहा था उसको सब पता है कि बच्चे कहाँ रखते हैं पर्ची कहाँ कहाँ रख सकते हैं वो सब जानता है लेकिन बच्चे सोचते हैं इनको क्या पता ये तो पुराने आदमी है ऐसा नहीं है तुम भी कभी पुराने हो जाओगे तो तुम नई पीढ़ी को नई पीढ़ी तुम्हारे लिए यही कहेगी कि तुम क्या हो तुम भी ऐसे ही हो तो बच्चों बच्चों को प्राय करके ये जान नहीं होता है कि कहाँ कहाँ हम नकल रखेंगे और पहले भी नकलें रखी गई थी जो तुम्हारी इस समय उपस्थिति में जो उसमें इन, इन जो इम्तहान कक्ष परीक्षा कक्ष है उसमें जो ड्यूटी दे रहे हैं उन्हें सब पता है कि बेटे तुम कहाँ कहाँ नकल की पर्ची बनाकर के लाए हो कहा से भीतर आती है और कहाँ से बाहर जाती है खिड़की में से लोग फेंकते हैं किसके लिए फेंकते हैं ये भी उसको पता रहता है और कौन उठाता है ये भी उसको पता रहता है और कहाँ रख सकते हैं ये सब उसको अध्यापक को पता रहता है अब ये अलग है कि अध्यापक कुछ कृपा कर दे कि भाई बच्चा कमजोर है या इसको समय नहीं मिला है तो ठीक है वो थोड़ा सा आंख इधर कर लेता है और वो नकल करता रहता है यह बात अलग है लेकिन नकल वास्तव में अच्छी नहीं अच्छी स्थिति नहीं है नकल हमारे भविष्य को खराब करती है और कई लोग ऐसे करते हैं नकल तो कर लेते हैं पर उनमें अकल नाम की नहीं होती है वो तो अकल नकल के लिए भी तो अकल चाहिए ना मैं एक परीक्षा दे रहा था और मेरे पीछे वाला विद्यार्थी लिख रहा था मेरी देख देख करके जैसा जैसा मैं को पीछे वाला वही लिखता चला जा मैंने एक दो बार घूम के देखा मैंने कहा ये तो बिल्कुल शब्द कर रहा है अरे मैंने कहा कि ताऊ थोड़ा बदल दे इसको बाकियों को बदल दे नहीं तो दोनों फेल होंगे तो कई बार ऐसा हो जाता है तो कहते है की पितर वो है जो हमारी रक्षा करते है और कहते है कि इन तीन प्रकार से पृथक ब्राह्मण आदि ग्रंथों में तैतीस देवता वर्णन किए गए अब स्वामी जी आगे कहते हैं कि ब्राह्मण आदि ग्रंथों में जो तैतीस देवताओं का वर्णन किया गया है उन तैतीस देवताओं ने विद्वानों ने या उन्होंने समझने में भूल की तो इस समझने की भूल से उन्होंने उन तैतीस देवताओं को तैतीस करोड़ कर दिया तो कहते हैं और तैतीस करोड़ का मानना जो नवीन पुरुषों ने किया है वह बहुत अनुचित है तो कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है तो तैतीस करोड़ देवता हालांकि अभी भी मानते हैं पौराणिक भाइयों को मानता है कि गाय में तैतीस करोड़ देवताओं का वास होता है अभी भी मानते हैं हालांकि भावना उनकी अच्छी है गाय में देवता मान रहे हैं गाय की रक्षा कर रहे हैं गाय की पूजा करते हैं उसको मा मां मानते हैं ये अच्छी बात है लेकिन वो थोड़ी सी भ्रांति से उन्होंने 33 करोड़ देवताओं को अपनी मान्यता में शामिल कर लिया है उनसे कहो भाई गिनो थोड़ा तैतीस करोड़ गिना के दिखाओ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी तैतीस ही शायद गिन पाएंगे नहीं गिन पाएंगे मुश्किल हो सकता है तो तैतीस करोड़ तो बहुत हो गए तो कहते हैं कि वास्तव में वहां पर तैतीस करोड़ ना होकर के तेतीस प्रकार के देवता हैं तैतीस कोटि क्योंकि वो बहुत अनुचित है क्योंकि कोटि का अर्थ प्रकार है और इनके पुस्तक रचयिता लोगों ने करोड़ का अर्थ करके ऐसी गलती खाई है आगे स्वामी जी कहते हैं आदित्य रुद्र बसु इस तरह के तैतीस देवता शतपथ ब्राह्मण के ब्रहणारण्य उपनिषद में वर्णन किए गए तो इस शतपथ ब्राह्मण जो है इसका कुछ भाग वृद्धारण्यक उपनिषद है जिसे हम पढ़ते हैं वेदांत दर्शन से पहले प्राय करके वृद्धारण्यक उपनिषद का भी अध्ययन करते हैं तो वो शतपथ ब्राह्मण का ही एक भाग है उसको कह सकते हैं आध्यात्मिक जो अंश है सतपथ ब्राह्मण का तो विद्वानों ने उसको थोड़ा सा एक अलग करके उसको पुस्तक का आकार दे दिया तो कहते हैं उस ब्रणक उपनिषद में अर्थात सतपथ ब्राह्मण में तैतीस देवताओं का उल्लेख है जैसे लगा लीजिए आप अब आदित्य बारह आदित्य तो बारह आदित्य तो होए होने होते नहीं है एक ही आदित्य होता है एक ही सूर्य होता है बारह सूर्य मानेंगे तो हर एक महीने का एक सूर्य अलग अलग निकलेगा फिर तो बारह आदित्य का मतलब है बारह महीने बारह आदित्य और दस प्राण दस प्राण जैसे पांच प्राण को तो हम सभी जानते हैं जैसे प्राण अपान समान व्यान तो व्यान जो है वो शायद शरीर फैला होता है पूरे शरीर का व्यापार ब्यान के द्वारा चलता है और अपान का मतलब नाभि से नीचे का जो भाग है वो अपान प्राण के द्वारा संचालित होता है इसी तरह उदान जो है वो मेरे ख्याल से नाभि तक उदान का कार्य रहता है तो इस तरह से पांच प्राणों का कार्य हमारे शरीर में चलता रहता है और पांच उपप्राण हैं जैसे नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त और धनंजय तो इनके भी पांच उपप्राणों के कार्य जो है वो हमारे शरीर में ही रहते हैं जैसे बताते हैं धनंजय नाम का जो प्राण हमारे शरीर में रहता है तो ये ये ये शरीर को खींचने का काम करता है यानी शरीर इससे सक्रिय रहता है और जैसे ही जीव शरीर से बाहर निकलता है तो ऐसी स्थिति में धीरे दिर धीरे आप देखेंगे कि लाश जो है वो फूल जाती है ढीली होकर के वो फूल जाती है तो वो ऐसा बताते विद्वान लोग कि धनंजय प्राण के अभाव के कारण से ही लाश में इस तरह का कुछ जो परिवर्तन है वो होने लग जाता है जैसे हम छीकते हैं हिचकियां लेते हैं, पेट, जैसे भरने बाद लेतेकार लेते हैं, तो ये सब कार्य उप प्राणों के हैं ये प्राणों के तो है उप प्राणों के इस तरह के कार्य हैं, तो पांच प्राण पांच उप प्राण और एक जीवात्मा जो इस शरीर रूपी रथ का स्वामी है रथ को यही चलाता है रथ जीवात्मा को नहीं चलाता है रथ को जीवात्मा चलाता है तो कहते हैं ये पांच प्राण और पांच उपप्राण और एक जीवात्मा कितने हो गए बारह और ग्यारह तेईस तो और कितने बच गए तेतीस है ना तो दस और बच गए तो दस में आप लगा लीजिए आठ वसु आठ वसु ये पांच भूत पांच भूत तो ये लगा लीजिए पृथ्वी जल अग्निवायु आकाश पांच और एक स्वामी जी ने लिखा है देव सूर्य और चंद्र सत्यात प्रकाश में देव के देव के स्थान पर नक्षत्र का प्रयोग किया है तो वहाँ थोड़ा सा कुछ पाठ भेजगा नक्षत्र किसमें नहीं आ तो जाएगा लेकिन वहाँ वो थोड़ा सा देखना होगा कि क्योंकि क्योंकि देव के आस देव पता किसे कहते हैं सूर्य के आसपास के भाग को देव कहते हैं इसलिए देव का अर्थ नक्षत्र लिया जाए नहीं लिया जाए वो थोड़ा सा अभी विचार कोटी में है उसके मूल अर्थ को देखेंगे तो ले सकते चमकने के अर्थ में सारे नक्षत्र भी चमकवा भी एक नक्षत्र है इसको भी ले सकते हैं अलग से संज्ञा दे रखी हाँ तो अलग से तो नक्षत्र भी अलग संज्ञा दे रखी ना देव से अलग संज्ञा दे रखी इसमें और हम विचार कर सकते हैं तो देव चंद्र और सूर्य तो आठ वसु होगा इनको वसु क्यों कहते हैं क्योंकि ये क्योंकि ये इस संसार में जीवन प्राप्त करने के लिए सहायक होते हैं अर्थात ये हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ये हमारे लिए साधन जुटाते हैं साधन इकट्ठे करते हैं ये सूर्य हमारा साधन है चंद्र हमारा साधन है अग्नि से हम बहुत सारे उपकार लेते हैं हम अग्नि के से जीवित रहते हैं तो यानी जो आठ वसु हैं ये चूंकि सबको बसाने में सहायक बनते हैं इसलिए इनको वसु कहा जाता है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की, की वो दो भागों में सत्ता प्रकाश की कृति है उसमें और देख लेंगे कि उन्होंने पाठ भेद मान करके और फिर देव की क्या संगति लगाई है तो उससे स्पष्ट हो जाएगा तो आठ वसु हो गए और कौन छूट गए इंद्र इंद्र से वहां पर शायद ईश्वर को लिया है बिजली को लिया है तो इंद्र जो है वो विद्युत है बिजली है अब अब इंद्र हमारी प्रतिदिन सेवा कर रहे हैं पहले कहते थे कि इंद्र जो है वो अपनी सेवा कराता है इंद्र के दरबार लगते हैं लेकिन इंद्र जो है बिजली जो है वो हमारी सेवा में लगी हुई है बटन दबाया और बिजली जल गई तो ये इंद्र जो है इंद्र अर्थात विद्युत जो है वो हमारी तरह तरह की सेवा कर रही है आज हम बिजली से अनेक प्रकार के लाभ ले रहे हैं यानी बिना बिजली के आज का जीवन संभव नहीं है यूं कह सकते हैं अगर बिजली मान लीजिए बिजली का संसार बिल्कुल अभाव ही हो जाए ये जो बिजली है तो कितनी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी बिजली से क्या क्या नहीं चल रही कंप्यूटर जो बैंक में रख रहे हैं एक दिन खराब हो था तो उनसे भाई ये पासबुक है इसकी एंट्री कर दो तो कह कंप्यूटर खराब है अब एंट्री कैसे करेगा कंप्यूटर खराब है जड़ के सहारे जड़ आधार हमारा हो गया पहले तो क्या है बैंक में वो रखते थे रजिस्टर रखते थे भाई खाता रखते थे भाई इसका इतना जमा है इतना बैलेंस है इतना ब्याज है ये वो सब रजिस्टर के रजिस्टर रखे रहते थे अब अगर बिजली का लोभ कर दिया जाए मान लो कल्पना करे तो अचानक सबका पैसा खतरे में पड़ जाएगा पता ही लगेगा किसके खाते में कितना क्या पैसा क्यों कंप्यूटर अब है नहीं तो कितनी मुश्किल हो जाएगी तो कह रहे हैं इस तरह से हमारी बिजली और ये जो, जो दूसरे देवता हैं ये सब हमारी सेवा कर रहे हैं और बत्तीसवे प्रजापति प्रजापति को यज्ञ कहा है शायद प्रजापति को वहां यज्ञ नाम से कहा यानी प्रजापति प्रजा का जो स्वामी है वो प्रजापति वैसे यज्ञ ईश्वर को भी कहा जाता है क्योंकि वो स्वयं यज्ञ करता है और उसकी सारी सृष्टि हर समय आहुति दे रही है अग्नि जला रही है यज्ञ कर रही है सारी सृष्टि यहाँ तक कि अगर हम अपने शरीर को देखें तो हमारे शरीर में भी निरंतर यज्ञ हो रहा है पर हम इस यज्ञ को नहीं समझते इस यज्ञ पर हमारी हमारी दृष्टि जो है वो कम जाती हमारी दृष्टि इस भौतिक यज्ञ पे जाती है तो भौतिक यज्ञ पर दृष्टि इसलिए जाती है क्योंकि भौतिक यज्ञ पर भी हमारा अगर ध्यान जाता रहे तो भौतिक यज्ञ से हम सभी देवताओं की भूख प्यास को मिटा सकते हैं जड़ देवता इससे तृप्त होते हैं। हम पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी चीजें छोड़ते हैं आकाश में बहुत सारी चीजें छोड़ते हैं गंदी संदी बहुत मलिन चीजें छोड़ते चले जाते हैं किसी विद्वान ने कहा है कि संसार का कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर लाशें ना गड़ी हो या लाशें ना जली हो संसार का चलो भारत को ही ले लेते हैं भारत का कोई भी स्थान ऐसा नहीं है कि जहां पर लाशें ना दबी हो ना गड़ी हो ना जली हो अब लाशू ऊपर हम सब बैठे लाशू पर हम यज्ञशाला बना रहे हैं पर हमें इसका होश नहीं हम तो सोचते हैं कि यहां लाशें यहां लाश कैसे हो सकती है पर अगर 600-700 पहले वर्ष की बात करें तो यहां युद्ध हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा और कितनी लाशें गिरी होंगी हमें कुछ पता नहीं तो कहने मतलब है कि प्रजापति जो है वो यज्ञ का रूप है और हमें भी भौतिक और आध्यात्मिक यज्ञ को करना चाहिए तभी हम एक पर्यावरण को स्वस्थ रखते हुए अपने जीवन को शुद्ध और साफ बना सकते हैं अब इस विषय को यही विराम देते हैं शांति पाठ ओ दौ शांतिर